है कोई लोक परलोक में फंसे कोई समाधि विच्छेद में फंसे कोई देवी देवता में फंसे हैं है कोई धर्म पशु हो रहे हैं कोई देव पशु हो रहे हैं कोई जाति पशु हो रहे हैं कोई संप्रदाय पशु हो रहे हैं तो माने पराधीनता है और पराधीनता कैसी बोले कर्म पशुत्व जो है असल में कर्म से ही मनुष्य पशु हो गया है इस कर्म का कर्ता मैं हूं और इसके फल का भोक्ता मैं हूं हूँ कर्तृत्व की जो भ्रांति है इसीलिए महाराज ये ये कर्तृत्व की भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि आओ हम तुम्हारा मोक्ष करा दें ऐसे भी होती है आओ तुमको ज्ञान करा दें आओ तुमको ब्रह्म मिला लगा एक पर्दे ने महाराज ऋषि तो, हरिद्वार के पास क्या नाम है ज्वालापुर ज्वालापुर गांव में एक मकान था और कई जहारदीवारी थी हो फिर कई दरवाजे थे फिर कई थे। तो एक महात्मा थे के बोले आओ तुमको हम ब्रह्म का दर्शन करावे सैकड़ों आदमी जाते थे आओ तुमको ब्रह्म का दर्शन करावे अब महाराज है बड़ी मुश्किल से वो छह महीना दो बरस चार बरस सेवा करवा के तब तो ब्रह्म का दर्शन कराने के लिए उस कमरे में ले जाते तो ऐसे तो दर्शन कराएंगे नहीं पहले इतना जप करो इतना ध्यान करो है इतनी सेवा करो पूजा करो दान दो दक्षिणा दो तो खुश होते तो दर्शन कराने के लिए ले जाते तो एक पर्दा टंगा हुआ था पर्दे के पीछे जाके सिंहासन पर तो खुद ऐसे बैठ जाते हैं और अपने शिष्य को इशारा कर देते कि पर्दा जरा <laughs> तो वो महाराज पूछता महाराज ब्रह्म का दर्शन होते देख ये ब्रह्म बैठा है <laughs> बारह बरस सेवा करवाने के बाद अपना दर्शन शरीर का दर्शन करवाते और कहते कि यही ब्रह्म है बला तो ये जो पशु है ये कर्म जो है ना कर्म कर्म में कर्तृत्व की भ्रांति और कर्म के फल के भोक्तृत्व की भ्रांति ये दोनों परिचिनत्व की भ्रांति से उत्पन्न होती है और परिच्छिनत्व की भ्रांति अपरिच्छिन्न विद्या से माने ब्रह्म विद्या से ब्रह्म विद्या से निवृत्त होती है अब आपको यदि आपने अपने को ब्रह्म जान लिया तो कर्म आपको कहा ले जाएगा नरक में अपरिचिन्न में कहीं नरक का अस्तित्व तो है क्या स्वर्ग में ले जाएगा तो कहीं स्वर्ग है उसमें अगर भीतर ले जाएगा करे भीतर बाहर कहीं अपरिच्छिन्न में होता है कम में स्थित कर देगा बोले यह और मय का भेद कहीं अपरिच्छिन्न में होता है तो, यह होता है? है? तो ये जो अद्वितीय आत्म स्वरूप आत्मस्वरूप की अद्वितीयता का बोध है यही भ्रांति को निवृत्त करता है और इसमें आप अद्वैत वेदांश की दृष्टि से न कर्म की पराधीनता रहती है और न भोग की न धर्म की न देवता की न स्थिति की सर्वविध पराधीनता देश की काल की वस्तु की भक्ति से जो वैकुंठ में जाते हैं उनकी और सब पराधीनता मिट जाती है लेकिन ईश्वर की पराधीनता उनकी बची रहती है बना हाँ पशुपति लोक में जाने पर भी हाँ, वो भगवान शंकर तो पशुपति रहते हैं और वहाँ रहने वाले को पशु होकर के रहना पड़ता है बोला पशु माने पराधीन उनके अधिन हो अधीन होकर के रहना पड़ता है तो ये बात सामान्य रूप से लोगों में बोले हैं। तो मालूम ऐसा पड़ेगा कि ये देखो कैसा बोलते हैं ये जितनी बात मैं बोलता हूं इन सबका विवेक दर्शन शास्त्र में वैष्णव शास्त्र पर जब पाशुपतों ने आक्षेप किया तब ये बात कही और पाशुपतों पर वैष्णवो ने आक्षेप किया तो ये बात कही परंतु तो ये जो अद्वय सिद्धांत है ना द्वैत के अस्ंता भाव से उपलक्षित और द्वैताद्वैत दोईत भेद से शून्य ऐसा जो प्रत्यक्ष चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य तत्व है उसके ज्ञान में उसके ज्ञान में ये जो अहंता और ममता और अहंता ममता के विषय इनका बाधित हो करके पूर्ण स्वातंत्र प्राप्त होना है इसी का नाम अमृतत्व है अब ये जो अमृतत्व तो है ये अजदत्व तो का भी उपलक्षण है और अदुखत्व तो का भी उपलक्षण है क्योंकि मृत जो होगा वो तो असत जो होगा वही अमृत होगा जो असत नहीं होगा सत होगा वो अमृत होगा हैं? और जो सत होगा वो जड़ नहीं होगा अजड़ चित होगा और जो सत और चित होगा वो दुख नहीं होगा आनंद होगा अदुख आनंद होगा ना रहे और जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो द्वैत रहित अद्वैत और जिसमें प्रत्यक और पराग का भेद नहीं ऐसा आत्मब्रह्म होगा तो उसकी विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है और यह जय रवे असत्यमस्तिक यदि इसी जीवन में इसको जान लो तब तो सब ठीक है और यदि तुम धन को तो इस जीवन के लिए रखो भोग को इस जीवन के लिए रखो और सोचो कि मरने के बाद हमको चिंतामणि मिलेगी पहनने को स्वर्ग में और अपसरा मिलेगी भोगने को यदि उसी तरह तुम ब्रह्म ज्ञान को भी रख छोड़ो कि इस जन्म में तो आओ संसार भोग लें और मरने के बाद ब्रह्म भोगेंगे तो इसकी आशा मत रखो यह अथ सत्य मस्त इसी जीवन में ये जानने की चीज है ये ये दृष्ट आनंद है ये बड़ा विवेक है इसका दर्शन शास्त्र में बड़ा विचार है कि धर्म से उत्पन्न स्वर्गादि के समान ब्रह्म ज्ञान का जो आनंद है वो भी कोई अदृष्ट सुख है क्या बोले नहीं ये धर्मजन्य अदृष्ट सुख नहीं है ये तो साक्षात आत्म सुख है नके दिहादि इसी जीवन में तुमने इसको नहीं जाना तो महान विनाश हो गया इसलिए क्या करना भूतेषु भूतेश धीरा भूते प्रे आत्मान लोका अमृता भवंती विद्या विन्दते अमृता अमृता जितने है ना ये मालूम पड़ता है ये भूत है, ये भूत है ये भूत है ये भूत है ये भूत है भूत है, भूत है अलग अलग और उनमें ये एक अद्वितीय सात्य है सो महाराज जो यहां देह बंधन छूटा अपने आप को देह से छुड़ाया देह से अलग किया मरना नहीं इसका मतलब है विवेक के द्वारा विवेक के द्वारा देहाध्यास देहाभिमान छोड़ दिया तो अमृत या अमृता भवंते अमृत अमृता भवन पूर्वतः संत एव भवंते नतु तू असमता हाँ।, हाँ पहले से वो अमृत रहते ही है केवल अपने मृतत्व की भ्रांति मैट जाती है अच्छा अग। योग अगत्य गति प्रापद विविध डॉक्टर धराधर बहुत वर्षो से हमारे संपर्क में हैं है तो बहुत वर्षो से साधुओं के संपर्क में हैं विवाह भी नहीं किया है इन्होंने और जैसे साधुओं में ब्रह्मचर्य अवस्था में रहने का नियम है उसके नियम से ही अब तक इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया है और देश विदेश से इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त की है वो तो लौकिक बात है और चिकित्सा में बहुत सफल रहे हैं और सेवा भी बहुत अधिक की है वेदांत में इनकी रुचि बहुत है और कहीं भी व्यक्तित्व के प्रति किसी के व्यक्तित्व के प्रति आ, इनका कोई विशेष आकर्षण कोई मोह नहीं है ये तो सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं केवल वस्त्र का परिवर्तन करना मात्र ही इनका सन्यास है संन्यास माने अंतर्दृष्टि प्रदीप्त अंतरदृष्टि जिसमें लौकिक वासनाओं का और संस्कारों का और अज्ञान का समूल उच्छेदन जिससे हो जाए उस प्रदीप्त अंतरदृष्टि का नाम ही संन्यास है अगर वो प्राप्त हो गई तो सच्चा संन्यास हो गया और नहीं प्राप्त हुई और ईमानदारी से उसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करें तो वो भी कर्मचारी कदर्थियम सदी सेवा उसके लिए प्रयत्न किया जाए तो वो भी सामने आ रही है ये अभी देश में विदेश में सब जगह घूम फिर करके लोगों को शिक्षा ही देते रहे हैं और अब इनकी वृत्ति बहुत ही शांत अंतर्मुख हो रही है और ये जो है जिनको सच्चिदानंद लोग कह रहे हैं पंडित बागेश त्रिपाठी तो ये जिन शेष के यहाँ काम करते हैं वे भी यहाँ बैठे हैं उनको लिख दिया था इन्होंने कि हम अब संन्यास लेंगे अपना हिसाब किताब समझ तो वो भी आ गए हैं लखनऊ से वो भी हमारे भक्त ही है मूलतः खुर्जा के हैं रहते लखनऊ में है तो वो जानते होंगे इस बात को और हम लोग जानते हैं सुंदर सुंदर सुंदर लाल जी कपड़े का व्यापार का उनकी ओर से यहाँ काम करता है इन्होंने एक पैसा जोड़ा नहीं है अपने पास ना बंबई में रह के पंडित ने अपने पास एक पैसा भी नहीं जोड़ा है जब हिसाब किताब उनका चुकता हो गया पत्नी से भी कोई संबंध नहीं है इनका बरसों से और माता जो है वो इनकी माता खास नहीं है भी माता है और वो भी वृद्ध है अरुण है और इनके भाई हैं और संपत्ति पर्याप्त है आ, लाखों रुपए की संपत्ति घर में इनके है ब्राह्मण है आ, उत्तर प्रदेश के हिसाब तो, किताब हो जाने के बाद सेठ सुंदरलाल ने इनको पांच सौ रुपया देना चाहा कि अब हमारा हो गया सब तो इन्होंने नहीं दिया वो हमारे पास भिजवा दिया ये दोनों आए थे तो सुन्दरलाल जी ने दे दिया उनको अब वो इनके संन्यास में ये भंडारे अंडारे होंगे ना तो खर्च हो जाएंगे उसमें खर्च हो जाएंगे हैं अच्छा और इन दोनों की आध्यात्मिक रुचि जैसी देखने में आई है उसे देख के बहुत प्रसन्नता होती है और इनकी निष्ठा और इनकी स्थिति बहुत अच्छी है और ये कोई खींच खाच के आप लोग ये मत समझना कि हम लोगों में से दो आदमी है ना अच्छा किया बच्चू भाई ने यहाँ स्वागत सत्कार का आयोजन कर दिया ये कोई बालक नहीं है और इनको हम कोई है ना फुसला के बहला के बब्बई से नहीं ले जा रहे <laughs> इनके मन में बहुत दिनों से स्वयं इच्छा थी कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें तो जहां तक हमसे होगा इनके ऐसे जीवन व्यतीत करने में और उसके है ना इनकी निष्ठा जैसे और और ना, है ना होए उसके लिए कोशिश करेंगे बस अब तो आज इतना ही रहने दो हमारे पास मिलने के लिए भी वो लोग आएंगे और जाना भी है इसी ट्रेन से तो आप सब लोग अब जल्दी छुट्टी कर दो